माँ की बातें स्वामी शाम को माँ तरकारी काटने बैठी थी कि अचानक छोटी मामी उनके पास बैठकर कहने लगी तुमने ही तो राधो को अफीम खिलाकर वश में कर रखा है मेरे नाती और मेरी लड़की को मेरे पास आने नहीं देती हो माँ ने कहा ले जाना अपनी लड़की को वहां तो पड़ी हुई है मैंने क्या उसे छिपा रखा है इसी प्रकार दो एक बात होते होते नामी का पागलपन चरम सीमा पर पहुंच गया माँ को मारने के लिए वह जलती हुई लकड़ी लाने दौड़ पड़ी माँ तब तक चित्कार करके बोल उठी अरे कोई है पगली ने मुझे मार डाला मैंने दौड़ कर देखा पगली प्रायः माँ के सिर पर लकड़ी मारने ही वाली थी तुरंत ही मैंने लकड़ी को दूर फेंककर मामी को सदर दरवाजे के बाहर कर दिया क्रोध से काँपते हुए उसकी भरसना करके मैंने उसे भीतर आने से मना कर दिया माँ भी तब उत्तेजित होकर बोल उठी पगली तू क्या करने जा रही थी तेरा वह हाथ गिर जाएगा यह कहते ही माँ जीभ काटकर कर सिहर उठी ठाकुर की ओर देखकर हाथ जोड़कर कहने लगी ठाकुर मैंने यह क्या कह डाला अब उपाय क्या है मेरे मुँह से तो किसी दिन किसी के प्रति अभिश्राप के वाक्य नहीं निकले थे अंत में वह भी हुआ और क्यों माँ के अपार करुणा का भाव देखकर मैं स्तंभित हो गया कुछ माह पहले बेंगलोर के श्रीनाथ कुछ दिनों की छुट्टी लेकर कोयालपाड़ा में माँ के पास थे राजू के लिए माँ का खूब खर्च देखकर कर वे प्रत्येक माह माँ को काफी आर्थिक सहायता देते थे जाते समय वे माँ से कह गए थे माँ खर्च आदि में जब भी अड़चन होगी मुझे निसंकोच सूचित कीजिएगा आजकल जयराम बाटी में खर्च बहुत बढ़ गया है पूजनी शरद महाराज ने लिखा है कि समय पर रुपयों की व्यवस्था करके भेजने में देरी हो रही है यह पत्र सुनकर मां कहने लगी तब तो शरद के हाथ में अधिक पैसा नहीं है नहीं तो वह ऐसी बात क्यों लिखता ना, उस दिन वह बात कह गया था पर मैं उससे क्या कहकर रुपया मांगूँ ठाकुर क्या तुम्हारे अंतिम आदेश की रक्षा नहीं कर पाऊँगी राधी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 इसलिए तुम्हें भक्त लोग जो जहां हैं भले ही अपने घर के सम्मान के साथ क्यों न रखे कामारुक के अपने मकान को कभी नष्ट न करना नंसा नाम का एक लड़का मां के पास आया उसकी माँ से दीक्षा और गेरुआ वस्त्र लेने की बड़ी इच्छा है माँ ने भी आनंद पूर्वक उसे वह प्रदान किया उसने बड़े आनंदित होकर संध्या के समय काली मामा के बैठक खाने में बैठ आर किचू नाई संसारेर माझे केवल श्यामा सार और नहीं कुछ इस जगत में सार श्यामा माँ के सिवाय तथा मन छाचे तोमरे फेले श्यामा मन रूपी साचे में तुम्हें ढाल दूँ श्यामा ये दोनों गाने गा, गाए माँ को बहुत अच्छा लगा उनके पास बैठकर राधु राधू बाकू नलिनी नामी लोग तथा और भी अनेक लोग गाना गा रहे थे मामियों में से एक ने कहा ननन जी ने इस लड़के को साधु बना दिया माकू ने उसमें हाँ मिलाते हुए कहा ठीक तो बुआ का कैसा काम ऐसे अच्छे अच्छे लड़कों को साधु बना दे रही है माँ बाप ने कितनी आशा के सांस कष्ट सहकर उसे लिखा पढ़ाकर बड़ा किया उनकी सारी आशा नष्ट हो गई अब ये या तो ऋषि ऋषिकेश जाकर भिक्षा मांगकर कर, मांग कर अथवा रोगी की सेवा में मलमूत्र उठाएँगे विवाह करना यह भी तो एक संसार धर्म है तुम यदि इस प्रकार साधु बनाती रहोगी तो महामाया तुम्हारे ऊपर रुष्ट हो जाएंगी साधु होना हो तो वह खुद बने बुआ तुम उसमें स्वयं को निमित्त क्यों बनाती हो माँ तब कहने लगी माँ को वे लोग सब देव शिशु हैं संसार में फूल के समान होकर रहेंगे इससे बढ़ सुख भला क्या है बताओ तो सही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 केवल सुअर के समान रहना चाहती हो तुम लोगों की संसार ज्वाला में तो मेरी हड्डियाँ जल गई इसके कुछ दिन पहले ही माकू के एक छोटे बच्चे की मृत्यु हुई थी तथा हाल में उसका एक पुत्र हुआ है राजू तब भी अस्वस्थ थे। सभी ने लज्जा से सिर झुका लिया